द्रम कर्णे श्रृयाम देवा भद्रम पश्यक्ष स्थिर सुष्टुभाग्य ओ शां शांति शांति अथर्वेदी मुंट उपनिषद प्रथम खंड प्रथम मंड के द्वितीय खंड के ऊपर बारहवें मंत्र के ऊपर चल रहा था जिसमें अपर विद्या का विषय पूरा करके पर विद्या का विषय आरंभ करने के लिए एक वैराग्य वाहन व्यक्ति गुरु के पास जाएगा यह दिखाना चाह रहे हैं जब तक सकती है तब तक ये अध्यात्म की तरफ व्यक्ति जा नहीं सकता तीनों लोगों के भोगों को जब जलि दे बैठा हो तभी अध्यात्म की तरफ व्यक्ति का जीवन हो सकता है ये ने कहा परीक्ष लोकान कर्मचित ब्राह्मणों निर्वेद नास्ती देना <coughs> ऐसा कहा कि सब गुरुबाग बापिगर छे समित पाणी स्रोत्रियम ब्रह्मिष्टम ये मंत्र है मने परीक्ष लोकान कर्मचितान लोगों की कैसे परीक्षा करना या तरीका बताई है प्रत्यक्ष रूप से अनुमान से श्रुति से तीनों से क्योंकि जो भी कर्मजन्य जो होगा वो अनित्य होता है जैसे खेती आदि हम करते हैं देख, देखा है खेती आदि को देखा बहुत दिनों तक कर्म करके संपादन करके तैयार करते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार पुण्य के द्वारा एकत्रित जो लोग करते हम स्वर्ग आदि लोगों को आर्जित करते हैं वो भी नश्वर है ऐसे युक्ति है यथा कर्मचत है, है तथा पुण्यकृत है, है। तो प्रत्यक्ष देखा जाता है हम बड़े बड़े यज्ञ आदि करके पुत्र पैदा करते हैं हमारे सामने पुत्र मर जाता है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण से अनित्य सिद्ध है ये परीक्ष लोक ये जगत अनित्य सिद्ध है अनुमान से सिद्ध है जो जो भी कार्य होगा वो अनित्य होगा जैसे घटा अधिकारी होता है कि जगत में कर्म का कार्य हमारा किया हुआ कर्म का कार्य होता है तो अनित्य होता है हनुमान से सिद्ध है श्रुति भी ये बोलती तो लोक अक्षय थे तथा लोक अक्षय है इन तीनों साधनों के द्वारा विचार करके परीक्षा की परीक्षा करके ये कहा था और ब्राह्मणों निर्वेदम आयात कहते हैं जो अध्यात्म जगत में विशेष रूप से ब्राह्मण का अधिकार है करके भाषिकार बोल रहे हैं कि उन उस जन्मजात उसे समाधि गुण सम्पन्न पैदा होता है बाद में बिगाड़ता है तो यह अलग विषय है अन्य लोगों के लिए उन समाधि गुणों का आर्जन करना पड़ता है अन्य जाति के लिए ब्राह्मण का समाधि समाधम आदि गुण जन्मजात सिद्ध है ऐसे गीता के अष्टादश अध्याय में कहा है तो इसलिए कहा था विशेष अधिकार है वैसे त्रैवर्णिक अधिकार है त्यागना सभी को अधिकार है सभी त्याग सकते हैं सन्यास माने त्याग कोई सन्यास लेने का वस्तु तो नहीं है हम लोग कहते हैं सन्यास लेना सन्यास लेना ये कुछ बातें उल्टी है त्यागना है क्या त्यागना है लोकेषणा वित्तीषा पुत्रेशणा लोकेषणा के कारण कर्म करते हैं जितने भी कर्म होते हैं तत्तल लोग इच्छा है तभी तो करते है तो ये लोकेषणा पुत्रषणा वित्तेषण मैंने जन संबंध धन संबंध लोक संबंध तीनों का त्यागना यही सन्यास होता है तो त्याग हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं कोई लेने की वस्तु तो नहीं है जो है उसको छोड़ना है वास्तविक तो समझ में आता नहीं हम उल्टे भी बोलते है तो यही है तो वैराग्य प्राप्त करे कहा था ये इसका भाष्य चल रहा था कर्म का कार्य जो भी होता है देखा है चार प्रकार देखा है यही भाष्य चल रहा था इसमें चतुर्वेदा में वही सर्वम कर्म कोई भी कर्म करेंगे उसका फल चार ही प्रकार का देखा है परिणाम चार देखा है कर्म करने से चार में से कोई न के एक होगा क्या होता है उत्पाद आप्य विकारी संस्कार यही होता है कर्मों का परिणाम यही होता है यश चतुर्विधा में ये वही सर्वम कर्म कौन होता है चार प्रकार तो कहा उत्पाद्य आपस्कार विकार्यम ये चार में से कोई एक होगा या तो वो उत्पाद्य होगा जैसे यज्ञ के लिए पुरोडास बनाया जाता है यजमान ज़्बान, यजमान मिलकर के कूट करके उसको हवन सामग्री तैयार करते हैं उसको पूर्वास बोलते हैं उत्पाद्य है बनाया जाता है कूट काट करके बना लिया उत्पाद्य होता है और आप्य होता है जैसे वेद मंत्र शिष्य के पास नहीं है गुरु के पास है गुरु से सुनता है तो शिष्य प्राप्त कर लेता है वो कर्म करके अपना रटना रूप श्रवण आदि कर्म करके उसको प्राप्त कर लेता है वेद मंत्र आदि को आप आप्य कहते हैं कर्म है वो भी शिष्य को कर्म करना पड़ेगा देने के लिए गुरु को भी कर्म करना पड़ रहा है सुनाना पड़ रहा है और शिष्य सुन रहा है कर्म परिणाम एक उत्पाद्य होता है एक आप्य तीसरा होता है संस्कार्य जैसे एके मंडप में जो सामग्री होते हैं उनको हम जल छिड़कते हैं अपवित्र पवित्र वा इत्यादि बोल करके जल छिड़कते हैं शुद्धिकरण करते हैं तो संस्कार्य होता है धान जगह आदि जो एके मंडप में होते हैं संस्कार्य होते हैं और विकारी होता है सोम रस जिसको बोलते हैं जंगल से शोमलता लाना है कूटना है उसको रस निचोड़ के रखना है तो कलश में रखना है पूजा करना है वो होता विकारी विकृति करने योग्य तो कर्म का परिणाम चारो होगा तो ये चारों में से आत्मा कोई भी नहीं है आत्मा ना उत्पाद्य है किसी के द्वारा उत्पन्न किया जाए ऐसा भी नहीं है और आत्मा कोई आप्य भी नहीं प्राप्य भी नहीं है अप्राप्य कौन होगा पहले अप्राप्य होता है तो बाद में प्राप्त होता है जैसे वेद मंत्र शिष्य के हृदय में नहीं अप्राप्य था गुरु मुख से सुनने के बाद प्राप्य हो गया वैसा आत्मा नहीं है स्वतः प्राप्त है पहले से प्राप्त है तो उसको प्राप्त करने के भी आवश्यकता नहीं मान यहाँ आत्म प्राप्ति आत्म प्राप्ति ये भी शब्द तो व्यंजना है दूसरे में प्रयोग होता है अविद्या की निवृत्ति को आत्म प्राप्ति कहा जाता है या काम करना है अविद्या की निवृत्ति करनी है आत्म तो स्वतः प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करेंगे तो आत्मा आपके भी नहीं उत्पाद्य भी नहीं संस्कार्य भी नहीं स्वतः शुद्ध है वो संस्कार्य होता है किसी कारण से दूषित हुआ हो अशुद्ध हो उसके लिए संस्कार किया जाता है क्यों तो आत्मा स्वतः शुद्ध है संस्कारी भी नहीं है और बिकारी कर ही नहीं सकते उसको कोई भी चाहे बम फटे कुछ भी हो आत्मा का कुछ नहीं बिक्रेगा विकार होता ही नहीं उसका जैसे आकाश में को कोई विकृति नहीं कर सकता क्यों निर्भय पदार्थ है वैसे आत्मा भी निर्भय है विकृति ये चारों चीज आत्मा में नहीं है नाता परम कर्मो विशेषो अस्थि ये चारों को छोड़ करके अतिरिक्त कर्म का कोई विशेष है ही नहीं कर्म से चार ही विशेष हो जाते हैं उत्पाद आपके विकार इससे अतिरिक्त कर्म का कोई विशेषता नहीं इसलिए नास्ती अकृत कृत्य ना इस इस अंश का व्याख्या चल रही है वो ऐसा सोचता है अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य आत्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती ऐसा करके कर्म को छोड़ देता है मैंने संन्यास ग्रहण करता है कर्म का त्यागने का करम संन्यास यही होता है अहम च और मैं कैसा हूं नित्य न अमृतना अभय न कुटस्थे न अचले न ध्रुवे न अर्थ ही अब मैं किसको चाहता हूं कर्म का कार्य नहीं चाहता हूं उत्पाद्य आद्य विकार्य संस्कार चारों को मैं नहीं चाहता हूँ मैंने के मन में यह आ रहा है तब वैराग्य के कारण यह है मैं क्या चाहता हूं मैं ये चाहता हूं अहम चाह्य न मैं नित्य पदार्थ की अर्थी हूं अभिलाषी हूं नित्य आत्मा है अमृतेना ना जो अमर है अभय है उटस्त है अचल है ऐसा और अचलेना अचल है उटस्त निर्विकार है ध्रुवेणा स्थिर है ऐसा अर्थ जो प्रयोजन है आत्मा है उसका मैं अर्थी हूं मैं आत्म चाहता हूं कर्म का फल चारो नहीं, नहीं चाहता हूं उत्पाद्य आपके विकार्य संस्कार चारो नहीं मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा ये वैराग्य का स्वरूप है ऐसा सोचकर विपरीत है नीत इनसे विपरीत मैं नहीं चाहता हूँ नित्य है अचल है ध्रुव है इत्यादि से विपरीत को मैं नहीं चाहता हूं ये वैराग्य का स्वरूप दिखाया अतः किम कृत कर्मणा नास्ती अकृत अकृतम कृते ना मान कर्मणा के प्रयोजन मेरे लिए तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कर्म से कर्म से चारों में से कोई एक होना होगा उत्पाद या आपके बिकारे संस्कार मुझे चारों नहीं चाहिए अतः किम कृत न कर्मणा आयाश बाहुल्यना अनर्थ साधन है ना ये निर्वण ये वैराग्य इस तरह से हो जाए कि मुझे क्या लेना उस कर्म से जिससे परिश्रम हाथ आता आयास आया बाहुल्यना कर्म को सही सही निभाना करना इतना कठिन है आयास बाहुल्य ना आयास जिसमें बहुलता आयास है परिश्रम है ऐसा कर्म बाहुल्य अनर्थ साधन लेना और इससे क्या सिद्ध करता है अनर्थों की सिद्धि करने वाला साधन है अनर्थों का है जिसको अर्थ समझते हैं स्वर्ग आदि कोई को उपद्रव के कारण है अनर्थों का साधन है कर्म अनर्थ देना माने शरीर ही भोग भोगने की इच्छा से कर्म किया है उस उस भोग के अनुकूल शरीर देगा और शरीर ही अनर्थों का कारण है चाहे स्वर्गीय शरीर शरी मिले चाहे शरीर मिले कोई भी शरीर मिले अनर्थों का जड़ यही है अगर शरीर ही ना हो तो कोई अनर्थ होता है नहीं सुधि में कोई आपत्तियां होती है क्या शरीर से अलग होते उस काल में कोई आपत्ति जो आपत्ति जागृत तो और स्वप्न में दो में शरीर विशिष्ट हो गए यही अनर्थों का कारण और कर्म क्या करेगा फल देना है कर्म ने क्यों तो फल देते समय शरीर होगा तभी तो भी तो फल भोगेगा शरीर देगा अनर्थों का कारण है कर्म यही कारण ऐसा साधक के मन में यदि ये वैराग्य आ जाए तब काम एवं निर्विण लो मानी विरक्त हुआ है कर्मों से विरक्त हुआ जो व्यक्ति है अभम शिवम अब फिर क्या चाहता है सगुरु मेवा भी कैसे ऐसे वस्तु को ढूंढ अन्वेषण करता हुआ गुरु के पास जाता है ये बोलना चाहते है के पास जाता है तो कैसे अभयम अभय वस्तु के इच्छुक है वो कर्म का फल तो भय देने वाला है किंतु तो अभय चाहता है आत्मा चाहता है अभयम शिवम कल्याण स्वरूप है जो शिव मन कल्याण कल्याण स्वरूप पदार्थ है अकृतम मन नित्य है जो पदार्थ नित्य है नित्यम अकृतम नित्यम पदम यत ऐसे जो पद है स्वरूप है आत्मा का स्वरूप ऐसा है तद विज्ञानार्थम बोल रही है उसको जानने के लिए गुरु के पास जाए उस आत्म तत्व को जानने के लिए कर्मों के फलों से जो विरक्त है वो व्यक्ति कर्म का फल तीनों लोगों का भोग में से कोई भोग होगा तो उससे जो विरक्त हो तीनों लोगों के भोगों से विरक्त हो ऐसा व्यक्ति कहा जाए स गुरु बेवा ऐसा तद विज्ञानार्थम उस आत्म तत्व को जानने के लिए विज्ञानार्थम विशेष रूप से विशेषण अधिक मार्थम विज्ञानार्थ विशेष रूप से जानने के लिए खाली ज्ञानार्थम बोल देते कि तो दे उपसर्ग होता है कभी कभी विरुद्धार्थ में प्रयोग होता है कभी विशेष अर्थ में प्रयोग हो विशेष अर्थ विशेष रूप से जानना चाहता सामान्य तो जानता है वो तभी तो नित्य को चाह रहा है वो को छोड़कर नित्य को चाहना माना सामान्य ज्ञान है आत्मा विशेष नहीं है उसको विशेष रूप से जानने के लिए माने वो जो निर्वीण मानी वैराग्य वैराग्य युक्त व्यक्ति है जो निरक्त है निर्वीण निर्पुरग्य तो अर्थ में होता है निर्वीण जो वैराग्य युक्त व्यक्ति है संसार के भोगों से वैराग्य है ऐसे ब्राह्मण ऐसे मुमुक्ष व्यक्ति गुरु में आता है गुरु के पास जाए गुरु में का अर्थ आचार्य गुरु माने आचार्य के पास जाए कैसे समदमादि संपन्नम अभिगछत कैसे आचार्य हो वो भी समदम आदि से संपन्न हो मन शांत हो इंद्रिया शांत हो ऐसे व्यक्ति हो गुरु स्वयं गुरु के उथल पुथल हो तो शिष्य को क्या होगा समदमादि संपन्नम आचार्य गुरु अभिगछत ऐसे समदवादी माने मन जन का नियंत्रण हो इंद्रिया नियंत्रण हो सम का मन नियंत्रित होना दम माने इंद्रिया नियंत्रित होना ऐसे होने जिनका ऐसे गुरु के पास जाए सामने जाए क्योंकि शास्त्रों ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण न कुरी आदिदेव गुरुदेव का क्या तात्पर्य गुरु के पास ही जाए इसका मतलब शास्त्र है सर्शास्त्र वेद है जानता है फिर भी स्वयं शास्त्र का अर्थ न लगाए गुरु के पास ही जाकर के सुने ये कहना चाहते भी यद्य भी मैं पढ़ा लिखा हूं क्यों जाऊं ऐसा न करे शास्त्र क्यों भी शास्त्र के होने पर भी शास्त्र को जानता है ऐसा हो, होते हुए भी स्वातंत्र ब्रह्म ज्ञान अन्वेषण मत गुर स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण मत करे कहीं बिगड़ सकता है मामला बहुत सूक्ष्म स्वतंत्र अपने आप ऐसा न करे यही इसका अर्थ होता है गुरु बेभाग्त का ये अर्थ होता है गुरु के पास जाए इसका अर्थ यही इत तो गुरुम एवं इति अवधारण फल एवकार इसलिए लगाए गुरुम है इसके लिए लगा दिया अब शास्त्र है पढ़े लिखे हैं फिर भी अपने आप न, उसके आत्म का अन्वेषण न करें क्योंकि कहने कही गलती हो सकती है इसलिए समरवादी से संपन्न गुरु के पास जाए ये एवकार लगने से अर्थ आया गुरु एवं अभिगछेद तो एवकार से अर्थ आया ने कहा कि जावे कैसे विरक्ता है तो लेकर को, को ले जाए उदता तो को लेकर मत जाए ये कहना चाहते हैं कहा, जिसके हाथ में समित जिसके हाथ में समिधा हो जिसके यहां बोझ पड़ा हो तो झुक के जाएगा चलता है इसी प्रकार बीन, को यहां समित पाणी शब्द होता है यही कहना चाहते हैं समित समित भार गृहित जिसके लकड़ी का बोझ हाथ में ग्रहण किया हुआ हो इसलिएयम और कैसे गुरु होना चाहिए दो विशेषण गुरु का भी है होना होना चाहिए और होना चाहिए और गुरु के पास जाए मान्य शास्त्र पढ़ा लिखे भेद पढ़े हो शास्त्र पढ़े उपदेश कर सकते हो और दूसरी बात आचरण में सही हो ब्रह्मनिष्ठ हो विषय हो दोनों होना चाहिए गुरु को ऐसे गुरु के पास जाएगा स्रोत्रियम अध्ययन अध्ययन से भी संपन्न है और सुने हुए अर्थ से भी संपन्न है मान समय पर अर्थ स्पूरित हो जाता हो कोई प्रश्न आए तो उसका उत्तर दे सकते हो श्रुतार्थ संपन्न दोनों श्रोत श्रवण से भी संपन्न हो खुब तो सुने हो और उसका जो विषय है अर्थ उससे भी संपन्न हो ऐसे गुरु के पास जावे संपन्न ब्रह्मनिष्ठम ऐसे ब्रह्मनिष्ठ के पास जावे <misterisation> ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या होता है तो अर्थ करते हैं ब्रह्मनिष्ठ क्या हित्वा सर्वा सर्व कर्माणि केवले अद्वये ब्रह्मणी निष्ठा स्वयं ब्रह्मनिष्ठ ये ब्रह्मनिष्ठ शब्द की व्युपत्ति बता रहे हैं हित्वा सर्वाणि कर्माणि सारे कर्मों को तिलांजलि देकर के जो जिस व्यक्ति की निष्ठा आत्मा में हो गई हो उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ कर्म को परित्याग करके ये कहा हितवा सर्वाणी कर्माणी सारे कर्मों को त्याग दिया उसने सर्वत स्मार तस्कर्म जितने भी लगे थे भर्माश्रम धर्म भेद कर्म सब त्याग करके केवल अद्वैय ब्रह्म केवल तो अद्वैय अद्वैत आत्मा है ब्रह्म है उसमें निष्ठा उस ब्रह्म में निष्ठा है जिसकी कर्मादि में अब नहीं है क्यों विष्व से वैराग्य है विषय चाहिए तो कर्म करना है जो विषय नहीं चाहिए तो क्यों कर्म करेगा भूख मिटाना है तो भोजन बनाएगा अगर भूख नहीं है क्यों भोजन बनाएगा कर्म तभी होगा कोई विषम की इच्छा जरूर होगी तभी कर्म करेगा विषम की इच्छा समाप्त तो हो गई है तो कर्म क्यों करेगा उन कर्मों तो ये कहा हितवा सर्वाणी कर्माणि ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अर्थ कर रहे हैं ऐसे होना चाहिए गुरु सारे कर्मों को परित्याग कर चाहे नैवित आदि कर्म हो काम्य कर्म हो को परित्याग करके सर्वाणी कर्माणी केवल अद्वैव ब्रह्मणी निष्ठा है उसे को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं निष्ठा माने नितराम स्थिति को निष्ठा निरंतर उसी चिंतन में डूबे रहने का नाम निष्ठा विशेष ध्यान नि स्थिति निष्ठा हमेशा रहना उसमें उसी चिंतन में डूबे रहना उसका नाम निष्ठा जैसे बोलते हैं लोग कहते जप निष्ठा तपोनिष्ठा बोलते हैं जैसे जपनिष्ठ बोलते हैं ये व्यक्ति जप अनिष्ठ है माना क्या करता है हमेशा जप करता रहता है उसकी रिश्ता वही है उसकी स्थिति वही है इसलिए जबर निष्ठा बोलते हैं ये तपोनिष्ठा है माने ये तपस्या ही करता रहता है इसलिए तपोनिष्ठा बोलते हैं उसको ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्म में ही स्थिति है जिसके हमेशा ऐसे गुरु के पास जावे ये दो विशेषण गुरु का है ब्रह्मनिष्ठम ऐसा चार की टिप्पणी है ना अध्ययन इत्यादि में गुरु मुखात अध्ययन न शास्त्र तदर्थ ज्ञानम ज्ञान गुरु भी ऐसा होना चाहिए गुरु मुख से शास्त्र सुना हो अपने आप मनमाना में गुरु भी ऐसा गुरु मुखात गुरु के मुख से अध्ययन अध्ययन के माध्यम से अध्ययन करके शास्त्र तदर्थ ज्ञान बंतम ऐसा गुरु होने से श्रोत गुरु के मुख से पढ़े हो और उसके शास्त्र का अध्ययन किया हो और उसके अर्थ ज्ञान भी हो ऐसे गुरु के पास जावे है। ये पास। अच्छा आगे भाष्य में देखे नहीं कर्म ब्रह्मनिष्ठता कर्मिडिष्ठता न संभवती जो कर्मी होते हैं उनमें ब्रह्मनिष्ठता हो ही नहीं सकती है वो तो कर्मनिष्ठा रहेंगे उनमें कर्म में तत्परता है ब्रह्म में कहा तत्परता नहीं कर्म ब्रह्मनिष्ठता संभवती भाष्यकारी तर्क देते हैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता कर्मी कर्मी माने ग्रह सीधी बात है जो ग्रस्त में है वो तो कर्म उनके आज तो कोई कर्म करता ही नहीं क्या सन्यास लेना है जरूरत भी नहीं है पहले कर्म करते थे तो उनको सन्यास की आवश्यकता थी आज तो पहले से संन्यास ही है सब कर्म कहकर कौन कर रहा कर्म नहीं कर्म ब्रह्मनिष्ठता संभव होती जो कर्मी होते हैं उनको ब्रह्मनिष्ठा होना संभव नहीं है क्यों कर्मा कर्मा आत्मज्ञान है और विरोध दोनों ज्ञानों में विरोध है एक तरफ कर्म का ज्ञान हो कर्म का ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए मैं द्विजाति हूं मैं ब्राह्मण क्षेत्रीय पैसे में से कोई एक हूं और मेरे लिए कर्म का अधिकार है यह सब देहाभिमान पूर्वक कर्म होगा और देहाभिमान को बात करके ज्ञान होगा ज्ञान और कर्म और आत्मज्ञान का विरोध है इसलिए वहां कर्म कर्म करने वाला मान देहाभिमान ही जो होगा उसका आत्मज्ञान होना संभव है। नहीं कर्म होता संभव जो कर्मी होते हैं उनमें ब्रह्मनिष्ठता संभव नहीं क्यों आत्म कर्म आत्मज्ञान विरोध है और आत्मज्ञान दोनों दो कर्म ज्ञान होगा अहम् ब्राह्मण अहम क्षत्रिय इत्यादि आरोप करके होगा शरीर अभिमान पूर्वक कर्म जाति घटित कर्म है सभी जाति के लिए सभी कर्म नहीं है भिन्न भिन्न जाति के लिए भिन्न भिन्न अवस्था को तो लेकर के कर्म है तो तत्त जाति तत्त अवस्था यह सब आरोप करके उसके बाद कर्म करना है तो देहात्म बुद्धि पूर्वक कर्म होता है और देहात्म बुद्धि को बात कर ज्ञान होता है दोनों का विरोध है आत्म ज्ञान कर्म ज्ञान इसलिए कर्मी को आत्मनिष्ठ धर्मनिष्ठता होनी संभव नहीं यह भाष्यकार ऐसे विरोधात पांच की टिप्पणी उपमर्द उपमर्दित्यर्थ एक नाश करने वाला है और एक नाश्य है विनाश होने वाला है या आत्मज्ञान होगा तो देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाएगी ऐसी विरोधात्थिका ने कहा उपमर्द उपमर्तकर्थ एक उपमर्द है कर्म ज्ञान उपमर्द है नष्ट होने वाला है और आत्मज्ञान उपमर्तक है नाश करने वाला है देहात्म बुद्धि को नाश कर रहेगा आत्मज्ञान इसलिए दोनों को इकट्ठा होना संभव नहीं इसलिए कर्मी को ब्रह्मनिष्ठा होने शक्ति एक सतम गुरु विधिवत उप्र मान वो जो बैरव विरक्त व्यक्ति है ऐसा जो विरक्त है तीनों लोगों के भोगों से विरक्त है जो लोके विरक्त है कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में पहुंचा है वह ऐसे गुरु तम गुरु ऐसे वे साधक क्या करे उस गुरु के पास जावे विधिवत उपसन्न जो स्रोत्रीय ब्रह्मिष्ठ हो उस गुरु के पास में विधिवत जाए जिस तरह गुरु के पास जाना चाहिए वैसा करके जाए, शाम जावे शांत लेकर जाए होता हुआ प्रसाद करके गुरु को प्रा, प्राप्त करके पूछे, अक्षरम पुरुषम सक्ट्य अक्षरा जो नित्य है स्थाई है जो अक्षर शब्द से कहा जाता है आत्मा के बारे में पूछे बाकी संसारी चर्चा न करे गुरु के पास आकर आत्मा के बारे में पूछे मैं कौन हूँ कहा से आया हूं कहा जाना है मेरा क्या स्वरूप है ऐसा पूछे तो इत्यादि करके पूछे कहा ठीक है अहिक कर्म फल से नाश विषय प्रत्यक्षम प्रत्य। मैंने तीन तरह से विचार कर कहा था भाष्य में इस लोग के जो परीक्षा करना परीक्षा योग में तीन तरह से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम तीन तीन साधन से इसका परीक्षा करना कहा था तो अह का कर्म फल ऐसे कुछ कर्म का फल अहिक होता है इसी लोक में प्राप्त होता है जैसे पुत्रष्ट या कोई करता है तो वो अभी यही फल मिलने वाला है अहिक कर्म यही फल मिलने वाला कर्म होते हैं कुछ कुछ पारलौकिक कर्म होते हैं ये शरीर में रह करके कर्म करेगा दूसरे शरीर में होकर के फल भोगेगा स्वर्ग आदि में पारलौकिक कर्म कहते हैं दो प्रकार के कर्म होता है एक अहिक कर्म एक पारलौकिक कर्म तो अहिक कर्म का जो तो फल होता है जैसे पुत्रिष्टि याग आदि अहि कर्म है वो यही चाहता है पुत्र अभी चाहता है इसी जन्म में जाता है तो पुत्रादे नाश अभिषंत्र तो नाश देखा है कर्म का फल नाश पुत्रादि में देखा है क्योंकि अहिक कर्म किया था पुत्रृष्टि किया था पिता ने क्यों तो पुत्र मर जाता है देखा है प्रत्यक्ष है यह दूसरा अनुमान से भी सिद्ध करना है तभी बहरा आएगा आपको अनित्य देखना क्या देखना विमतम अनित विवादास्पद जो, जो जगत कर्म का फल है कैसा अनित्य है क्यों होने से कर्म का कार्य है वो कर्मजन्य है कार्यत्व घटवत जैसे घट कार्य होता है अनित्य होता है जहा जहां कार्यत्व तो धर्म बैठा होगा वहां वहां अनित्यत्व तो धर्म बैठेगा इस अनुमान से सिद्ध होता है संपूर्ण जगत अनित्य है सिद्ध हो जाता है यदि अनुमान नाश विषय ये जो अनुमान उसके लिए करना है परत्र फल के नाश के विषय करता है जो कार्य होगा अनित्य होगा जैसे हमारे यहाँ खेती आदि कार्य हम करते हैं अनित्य है ठीक इसी प्रकार स्वर्ग आदि भी अनित्य क्यों कर्मजन्य है हम यहाँ कर्म करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग पैदा होता है अनित्य है ये अनुमान से सिद्ध होगा पारलौकिक फल अनित्य है प्रत्यक्ष नहीं होता अनुमान से सिद्ध होता है अह्यलोक के फल तो कर्मों को तो ये प्रत्यक्ष फल सिद्ध है आगे आगम कहा था प्रत्यक्ष अनुमान आगम तीन के द्वारा परीक्षा करना कहा था भाष्य में तो आगम क्या है तो कहा श्रुति तथा कर्म चिथोलोक क्षीयते तथा अमुत्र पुण्यकृत चिथ लोक क्षीयते ऐसा श्रुति है जैसे तथ यथा जैसे इस्लोक में कर्मचित लोग हैं, खेती आदि हैं, कर्मजन्य है कर्म करके कर खेती पैदा हो जाती है धान जब आदि पैदा होते हैं नष्ट हो जाता है तो उसी प्रकार वहाँ परलोक में भी कर्मजन्य माने यहाँ के कर्म से जो जन्य परलोक का फल है वो नाश होता है स्मृति बोलती है आगमय इत्यादि आगम स्त प्रत्यक्ष अनुमान आगम के द्वारा अनितत्व सर्वात्म हर प्रकार से अनित्य सिद्ध करके निश्चित करके तब गुरु के पास जाते फिर अनित्य सिद्ध हो जाएगा तो उसकी इच्छा नहीं करेगा व्यक्ति वैराग्य तभी आएगा अभी तो नित्यत्व तो दृष्टि है इसलिए वैराग्य आ रहा है वैराग्य नहीं आ रहा है अगर अनित्व दृष्टि तो आ जाए कि जन्म से पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था जो भौतिक संपदा जो हमारे पास आज है हम जब पैदा हुए उस समय कुछ भी नहीं था हम नंगे आए हैं ये स्थिति है किंतु बाद में पुत्र बन करके मित्र बन करके क्या बन करके दूसरे के संपत्ति कब्जा किया है चाहे कहीं से भी आया है किसी को रिझा के लिया किसी को चोरी करके लाया डकैती किया जो भी किया करके कट्ठा किया हुआ है कहीं तो है किंतु जिसको हमने लाया है पता नहीं भोग पाते हैं कि नहीं पाते हैं ऐसा विचार आ जाए तो ऐसा काम करेगा इकट्ठा करेगा यहां तो आत्मा के जो अजत्व तो अमरत्व तो है शरीर में ला करके सोचता है मैं अमर हूं ये सोच करके तब ये सारा इकट्ठा करने लगता है अच्छा आगे कहा था कि ब्राह्मणों निर्वेदम आयात मंत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार ने कहा था विशेष रूप से अध्यात्म में ब्राह्मण का अधिकार है विशेष रूप से वैसे तो त्रैवणिक अधिकार है किंतु विशेष रूप से कहा था भाष्यकार ने शब्द बोला था क्यों ऐसा तो ये टीका में इसका अर्थ कर देते हैं टीका में कहा नैतादृशम ब्राह्मण से अस्थिवित्तम यथेकता समता सत्यता च शीलम स्थिति परम क्रिया इसके बढ़कर नैतादृशम एक न ब्राह्मण से अस्थित्व इस प्रकार के धन ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं जो ये धन है ये धन ब्राह्मण पास हुआ धन है एकता एकत्व दृष्टि में देखने की कला आ गई हो योजना एकत्व दृष्टि इससे बड़ा कोई धन नहीं है एकता समता सम, समान देखना और सत्यता और सत्य हो कभी झूठ नहीं बोलना ये बड़ा धन है यह एकता सत्यता समता ऐसा शीलम और आचरणशील हो आचरणशील बोलते हैं अपने आचरण में लगा हुआ हो स्थिति मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना यह सबसे बड़ा धन मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना और दंड निधान दंड लेना नहीं दंड का त्याग करना दंड का रख देना रखना मान क्या है परहिंसा नहीं करना मन वाणी शरीर तीनों से दूसरे के हिंसा नहीं करना सबसे बड़ा दंड यह है दंड ये दंड इसका नाम दंड धारण है जो बोलते हैं त्रिदंडारणा देव नरो नारायण ऐसा आता है तीन दंड धारण कायिक दंड वाचिक दंड मानसिक दंड तीनों दंड जिसने धारण किया हो वो साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है ये दंड निधान माने प्राणी का हिंसा नहीं कर है ये दंड निधान प्राणी हिंसा से रही इससे बढ़कर कोई और आज माने सरलता इससे बढ़कर कोई धन नहीं है और तत तत उपरमा क्रिया पे उन कर्मों से उपराम हो जाना जो जो कर्म लगे थे उन उन कर्मों से उपराम हो जाना तो इससे बढ़कर कोई धन नहीं नहीं ताद्री सम्राह्मण श्यास्त्र इससे बढ़कर कोई धन नहीं है साधु को ये चाहिए कहा छह सात आठ की टिप्पणी है छे में कहा ये नैतादृशम ये कहाँ का श्लोक होगा कहने महाभारत शांति पर्व का है मोक्ष धर्म में महाभारत शांति पर्व में नैतादृशम शांति पर्व मोक्ष धर्म महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म का है ऐसा बता रहे है। है। हैं शीलमती तथ्य उत्तम शीला शब्द का अर्थ आचरण विशेष है वही शांति पर्व में विशेषकर शील शब्द के व्याख्या की करने लिखे है वहां क्या लिखा है अद्रोह सर्वभूतेशु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रह सदान शीलमेत दे। अत्र अतम अत्र अपत्र अपत्रेतवा ये न तथा तत्यादन तत्कर्था श्लाघ्येत संसदी कहा नई सर्वभूतेषु किसी प्राणी को हिंसा न करने का नाम शील है सर्वभूतेशु अद्रोह झगड़ा नहीं करना कहीं भी ध्रुव जिगम ध्रुव धातु मारने की इच्छा में होता है इसको मारना चाहता है ध्रुव धातु का प्रयोग द्रोह करता है मेरे को मारना चाहता है ये मेरे साथ द्रोह करता है बोलते है मारना चाहता है अद्रोह सर्वभूतेशु प्राणी मातृ की हिंसा न करना जिसको कहा गया महाभारत शांति पर कहा कर्मणा मनसा गिरा खाली हाथ से ही नहीं कर्म से भी मन से भी बाणी से भी, तीनों से हिंसा नहीं करना कर्म माने शरीर से और गिरा माने वाणी से और मनसा मन से तीनों की हिंसा न हो किसी का अनिष्ट सोचे भी नहीं किसी को अनिष्ट बोले भी नहीं किसी का अनिष्ट करे भी नहीं ये बहुत बड़ा धन है इसको कहते हैं शील और अनुग्रह दान चाहे शीलों में प्रवेश और अनुग्रह करना जहां तक हो सके दूसरे में अनुग्रह करना निग्रह नहीं करना दंड नहीं देना हो सके तो सहयोग करना अनुग्रह करना और दान देना जो हो सके कुछ देना अवैध दान वो जैसे समय आया हो केवल द्रव्य दान ही नहीं होता है कई प्रकार के दान होते हैं कभी बागदान बाड़ी भी काम कर जाती है कभी अवैध दान होता है कभी कुछ दान होता है जैसी परिस्थिति होगी उस प्रकार के दान जिस जिससे उसकी परिस्थिति की निपटारा हो सके अनुग्रह तो और इसकी प्रशंसा की है शील की आचरण की महाभारत शांति पर और भी बात है यद अन्य शाम हितम नश्यात आत्मन हम जो कर्म करते हैं पुरुषार्थ करते हैं जो दूसरे का हित में होता हो उसमें जिसमें लज्जा आपको नहीं आती हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हम कर्म करें जो पुरुषार्थ करें दूसरे के हित होना चाहिए वो काम करें उसमें नहीं तो अत्र पेत अत्र जहां लज्जा नहीं करता हो मनमाना ढंग से काम करता हो न तत्त कुरिया जन ऐसे कम काम कभी भी नहीं करना चाहिए जिसमें दूसरे को हित ना हो हमारे जो कर्म पुरुषार्थ जो भी हम कर रहे हैं दूसरे के हित होना चाहिए और गलत काम से लज्जा आ जानी चाहिए आपको इसका नाम शील है ऐसा शील शब्द का व्याख्या किया महाभारत में कहा तत्व कर्म तथा कुरियात एन श्लाघ्य संसदी उस कर्म को करना चाहिए आपको कौन कर्म को जिसमें सभा में विद्वत सभा में इस प्रशंसा हो ये व्यक्ति अच्छा काम किया करके प्रशंसा हो वो काम करना चाहिए तत्व कर्म तथा कुरियात उस कर्म को उसी प्रकार करे कैसा एन श्लाघ्य संसदी संसद माने सभा जो विद्वानों के सभा को संसद बोलते हैं जहाँ प्रशंसा को प्राप्त तो हो जाता हो शीलम समा से समा से नहीं तथ्य कथितम कुरुसुरु सत्यम हे जन्मे तुम्हारे लिए बता दिया ये शील समास संक्षेप से शील शब्द का व्याख्या कर दी गई ऐसा कहा आगे स्थिति शब्द को सात की टिप्पणी है स्थिति माने क्या है मर्यादा अंतिक्रमण इससे बढ़कर कोई वो नहीं है आपके पास वित्त धन नहीं तो मर्यादा का अधिक्रमण नहीं करना जिस मर्यादा में रहना चाहिए उस मर्यादा में रहना और दंड निधान माने प्राणी पीड़ा किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना यह दंड निधान है दंड को रख देना दंड लेना नहीं दंड रख देना हिंसा नहीं करना हिंसा तीन प्रकार से संभावना है मन बाढ़ी शरीर तीनों से हिंसा हो शरीर से किसी की हिंसा न हो और वाणी से भी अनिष्ट बोलना या हिंसा है किसी को अनिष्ट बोलना उसका मन में चोट पहुंचे ये हिंसा है वो नहीं होना चाहिए मन में भी ऐसा न सोचना चाहिए कि इसके घर में आग लग जाए ऐसा हो जाए ये हिंसा है यशु कहा सबसे बड़ा धर्म करके के। ये कहा वित्त धन कहा अच्छा आगे इति स्मृति ब्राह्मण से अधिकार है ऐसा स्मृति है इसलिए भाष्यकार ने विशेषकर ब्राह्मण के लिए अधिकार है अध्यात्म में करके कहा था भाष्यकार ने कहा था क्यों वो जन्मजात उसके पास में गुण हैं अगर वो बाद में बिगाड़ दिया रावण के तरफ बन गया वो अलग बात है जब चारों बरणों का जो गुणों का चयन किया गीता में समो दम तपम शांतिर ज्ञान विज्ञान क्यों ब्रह्म कर्म ब्राह्मणों का जन्मजात कर्म है जो ब्राह्मण जाति का होगा गीता ने कहा समो दमह मन शांत रहना इंद्रिय दमन होना उसके लिए सरल जन्मजात साधन है वो। उसके पास कष्ट सहन की शक्ति सत्य बोलना और क्षमा करना दूसरे के अपराध को क्षमा करना क्षांति और आर्जन सरलता और ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण होना ये स्वाभाविक कर्म उसका है जन्मजात है और में बिगाड़ता है संसार के बस अलग बात है जैसे रावक में ब्राह्मण भी पैदा हुआ नहीं किया और क्षत्रिय जाति का होगा जन्म से समत नहीं है सौर्य तेजो धृतीक्षम युद्ध चाक्य पलायनम दान विश्व छात्रम कर्म स्वभाव ऐसा कहा सूरता और तेजस्वीपना और उस चतुर्ता दाक्षम और धैर्य जितने भी कष्ट आए धैर्य शांत करने की शक्ति धैर्य शौर्य तेजो धृतृदाक्षम और दक्ष बने चतुर्ण चा, चातुर्पण कुशलता युद्धे चाप्य पलायनम युद्ध भागना नहीं ये क्षेत्रियों का धर्म है भागता नहीं क्षेत्रीय होगा तो दान मिश्रभाव देने के स्वभाव और शासन करने के स्वभाव ये क्षेत्रियों का जन्मजात गुण होता है और वैश्य का भी है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कृषि गोरक्ष वाणिज्यकर्म स्वभाव जम, जम, जम परिचर्यादृश्यपीता में अष्टाद्या तो तो के लिए क्योंकि अध्यात्मा पे जाने के लिए समाधमादि की बहुत आवश्यकता है उसके बिना अच्छा ही नहीं सकता अन्य जाति को समाधमादि पहले आर्जन करना पड़ेगा उसके बाद जाना संभव होगा और ब्राह्मण जाति के लिए अगर अपने कर्म बिगाड़ा नहीं हो तो जन्म जाता है सरल होता है इसलिए ब्राह्मण का विशेष अधिकार है भाष्यकार अच्छा। मैं तो कर्म फल को नहीं चाहता हूं मैं कूटस्थ चाहता हूँ निर्विकार चाहता हूं अचल चाहता हूं अभय चाहता हूं ऐसा करके सोचने वाला भाई विरक्त व्यक्ति गुरु के पास चाहे कहता मैं क्या यही बोलना चाहते टीका में कूटस्थ मैंने परिणाम रहित रहते ना परिणाम न होने का नाम विकृति न होना एक रस में रहना उसका नाम कुटस्थ होता है परिणाम नहीं माना विकृति नहीं माना उसका नाम कुटस्त और अचलेना का अर्थ है स्पन्द में रहते न हिलना नहीं उसका नाम है अचलेन का और द्रवेड़ा शब्द भी आया मान प्रयत्न रहित न प्रयत्न नहीं करना अहम मैं उसको चाहने वाला हूं ऐसा स्वच्छ करके वो गुरु के पास जावे ये कहा समित पाणी श्रोत ब्रह्मनिष्ठ कहा था तो समित पाणी का क्या अर्थ करना तो ए, है तो टिप्पणी टीकाकार बोलते समिति का उपलक्षण गुरु के पास उत्तर लेकर न जाए एक कहा समित पाणी नव की टिप्पणी है संयासी गुरु संविधान अनुपयोगा कहा टिप्पणी कार कहते हैं सन्यासी जो गुरु जी है उनको संविधा की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हवन करेंगे नहीं सन्यासी गुरु है ये तो सन्यासी गुरु के पास जाना है इसने कोई ब्राह्मणादि गुरु के पास तो जाना नहीं इसने तो हवन वो करेंगे नहीं हवन छोड़ के बैठे हुए हैं इसलिए उनको समय की जरूरत नहीं है फिर क्या करना है तो समीर पहाय उपलक्षणी कार बोलते हैं समीर पहाड़ी का अर्थविनय का उपलक्षण है माने नम्रता को लेकर जावे ये आता है कहा गुरु का भी कुछ कर्तव्य होगा जब इस तरह से शिष्य आ गया है सामने तो गुरु का कर्तव्य दिखाते अगले मंत्र तस्म स विद्वासन्नाय प्रशाचिताय सामतायरम पुषम वेद सत्य प्रोवाच ता तत् ब्रह्म विद्या तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्रशांत चित्तायता तत्व तो ब्रह्म विद्या तस्म शिष्य इस तरह से जो वैराग्य लेकर के आया हुआ शिष्य है जो आत्मार्थी है ब्रह्म चाहता है जगत नहीं चाहता जगत से के भोगों से विरक्त है ऐसे शिष्यों के लिए सब विद्वान गुरु वो जो विद्वान गुरु है जिस गुरु के पास आया गुरु हैं ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठम गुरु का विशेषण है शास्त्र पढ़े हैं और ब्रह्म है, में निष्ठा है जगत में निष्ठा नहीं है ऐसे ऐसे गुरु सब विद्वान वो जो विद्वान गुरु है वो क्या करे वह आया तस्मय प्रसन्न आया अपने पास आया हुआ जो शिष्य है उसको उसके लिए सम्यक प्रशांत चित्ता उसके चित्त प्रशांत है सम्यक प्रकार से शांत हो चुका है चित्त विषयों में लोलुपता बिल्कुल समाप्त है चित्त उसका मन ऐसा हो ऐसे शिष्य के लिए और सामान्यता खाली मन शांत नहीं इंद्रिय भी शांत है सारे इंद्रियां शांत हो चुके विषयों से कोई लेन देन उनको ऐसी ऐसे, ऐसे शिष्य हो चुका है वरक्त है ऐसे के लिए ये ना अक्षरम पुरुषम सत्यम भेद जिससे कि जो अक्षर पुरुष है सत्य है उसको जो जान सके ऐसे विज्ञान को बताए गुरु विज्ञान देगा और जानकारी देगा और क्या देगा गुरु के पास और कुछ नहीं है जानकारी देता है ये ना विज्ञान है ना जिस विज्ञान के द्वारा अक्षरम पुरुषम सत्यम भेद जिससे अक्षर भे जिस जो पुरुष है अविनाशी पुरुष पुरुष माने आत्मा जिसे सत्य आत्मा को जानता है प्रवाच मे प्रभु पर लुंग लगाता हैत्व है, प्र, तो, तो ताम ब्रह्म विद्या प्रवाच तत्व तो सहित तत्व तो के साथ उस ब्रह्म विद्या को गुरु उपदेश करे शिष्य को उपदेश करे यह अर्थ है अच्छा भाष्य देखें तस्मय सब विद्वान गुरु तस्मय माने शिष्य आया वो जो शिष्य है विरक्त होकर के आया हुआ शिष्य है पूर्व मंत्र से संबंधित है जो पानी होकर आया हुआ शिष्य है उस शिष्य के लिए सब विद्वान गुरु जो विद्वान गुरु है वो गुरु गुरु ब्रह्मविद या विद्वान किसका कोई जगत के विद्वान नहीं कोई साइंसादी पड़ा हुआ विद्वान ऐसा नहीं ब्रह्मविद्रह्म के बारे में विशेष जानता है ऐसा ब्रह्मविद गुरु उपगताय उपसन्न शब्द करता है उपगत हो गया फिर समीप आया है जो शिष्य उसके लिए सम्यक यथा शास्त्र नित्यतः सम्यक आया है सम्यक प्रकार से आया कैसे आया जैसे शास्त्र में कहा है गुरु के पास किस तरह पर किस प्रकार से जाना चाहिए जा जा उस प्रकार आया हुआ है ऐसे शिष्य के लिए कहा और विशेष्य का विशेषण कैसा है उपसन्नाय प्रशांत चित्ताय समानय तीन विशेषण लगा हुआ है शिष्य ऐसा हो प्रसन्न तो हो गया समीप में आया हुआ और प्रशांत चित्ता प्रशांत चित्ता मैंने उपरत दर्पाद दोष आय चित्त शांत होने माने जितने घमंडादी थे ना चित्त में मैं कुछ हूं यह सब जिसका समाप्त करके आया हुआ है खाली करके आया हुआ है मन को भर के आया नहीं पहले पात्र खाली होना चाहिए तभी कुछ भरने को मिलेगा अगर पात्र भरा होगा तो कुछ नहीं भरेगा भरा हुआ पात्र में कुछ डाले बाहर ही चला जाएगा खाली करके आया है कहीं क्या खाली किया दर्प आदि दोष जो काम लोभिदी दोष घमंड जीवन में आ जाती है तो एक घमंड आ जाता है चाहे लेखनी शक्ति हो चाहे वक्तृत्व शक्ति हो चाहे धन हो चाहे जन हो मेरे पास ऐसा है घमंड आ जाता है जिसका एक से घमंड समाप्त है क्यों उस तत्व तो को अन्वेषण करने आया है संसारी वस्तु के ज्ञान से विरक्त है प्रशांत चिता में उपर तर्पादि दोष आया जो घमंड जितने भी दोष थे वो समाप्त करके आया हुआ है इस शिष्य के लिए और समानवता सम के द्वारा अन्य है मैंने बाह्येंद्रिय उपर में होता मन निगृहित है बाह्येंद्रिय भी उपराम है विषयों उपराम है विषयों की तरफ लोलुप्ता में इंद्रियों की ऐसी स्थिति में आया हुआ शिष्य को जब युक्त को सर्वतो विरक्ता है इंद्रियों से विरक्त है सबसे विरक्त है ऐसे शिष्य के लिए उपदेश करे कहते हैं क्या उपदेश करे नज्ञाना यद्याज्ञान माना यया विद्या जिस विद्या के द्वारा जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा पर जो पराविद्या जिस मंडल में दो विद्या की चर्चा उठाई थी अपरा विद्या और पराविद्या अपराधिद्या की चर्चा तो पूरी हो गई अब पराविद्या की चर्चा आने है अगले मंत्र से उसका उपदेश करना है ये ना मान विज्ञान है न जिस विज्ञान से मान यया विद्या पर जो पराविद्या पर अक्षरम जो अक्षर को बताया जाएगा ये ना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम जो अक्षर है पुरुष है सत्य है उसको जाना जाता है जिस विद्या से आत्मा को जाना जाता है ऐसा। अक्षर माने जिसके सामान्य लक्षण बता दिया था आत्मा का लक्षण यत्त तत्त अदृश्यम अग्राह्यम अवरणम अगोत्र अचक्ष स्रोत्रम तत्णिपादम नित्यम विभुण सूक्ष्म ग इत्यादि भूत योगिम था तदव्ययम भूतयोल में परिप्रशन धीरा ऐसा करके सामान्य रूप में इस आत्मा की चर्चा कर दी थी दो विद्याओं में वही यहां अक्षर मैंने अदृश्य विशेषण जो अदृश्य आदि विशेषण लगा है आत्मा का दृश्य नहीं है देखा नहीं जाता इत्यादि अग्राह कर्मिंद्रो का विषय भी नहीं है ज्ञान इंद्रों का विषय भी नहीं है और मूल कहाँ से आ रहा है यह पता भी नहीं गोत्र भी नहीं वर्ण नील नीलपित आकार भी वर्ण भी नहीं इत्यादि कहा था तो वही विशेषण वाला जो ब्रह्म है उसका विशेषण तदेव अक्षरम। वही जो अक्षर वही है वही आत्मा ऐसा आत्मा ही अक्षर है क्यों नक्षरती अक्षरा कभी भी विनाश नहीं होता इसलिए उसको अक्षर कहा अक्षर पुरुष शब्द वाचको पुरुष शब्द से कहा जाता है पुरुष शब्द का वायच्यार्थ है आत्मा क्यों पुरुष इसलिए बोला पूर्णात् पुरुष दो हेतु दिया पूर्णात् पुरुष पूर्ण है व्यापक है कहीं अभाव नहीं उसको पुरुष कहा आत्मा को अथवा पूरी शायना शरीर को भी पूरी बोलते हैं पूरी पूरी पूर बोलते हैं ना पूर का अर्थ होता है शहर शहर में बहुत सामग्री होते हैं जिसमें बहुत सारे सामग्री रखे हो उसको शहर बोलते हैं पूरी बोलते हैं ठीक यहां भी बहुत सारे सामग्री आए हड्डी मांस आदि बहुत कुछ यहाँ है इसलिए इसको भी पूरी शब्द से बोलते हैं पूरी शयनाथ शरीर में शहन करता माना उपलब्धि होती है उसकी कभी भी उपलब्धि होगी तो शरीर विशिष्ट अवस्था में उपलब्धि होगी क्यों शरीर विशिष्ट अवस्था में बुद्धि काम करती है उसको कुर्सी मिल जाती है हृदय तब तो बुद्धि काम करेगी बुद्धि काम करेगी तो अहम ब्रह्मास्म प्रति बना पाएगी शरीर रहित अवस्था में कुछ नहीं कर सकते शरीर निंदनीय भी है इतना निंदनीय भी है साधन के रूप में रखे तो इसको रखना ही पड़ेगा इसके बिना काम नहीं होने वाला है किंतु इसी के पीछे नहीं लगना चाहिए इसी के लालन पालन के पीछे मात्र नहीं साधन के रूप में रखना चाहिए इतने त्याज्य भी नहीं है इतना ग्राह्य भी नहीं है यह शरीर ऐसा है क्योंकि इसके बिना कुछ होना भी नहीं है और इसी के पीछे लगेंगे तो फिर साध्य भी नहीं है इतनी मांग बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बस और और और, और, और बस परेशान होंगे ऐसी तो पूरी से नाच हेतु दिया पुरुष शब्द का अर्थ पूर्णात पूरी सच पूर्ण है व्यापक है इसे भी उसको पुरुष कहते हैं आत्मा को अथवा पूरी में मिलता है शरीर में उपलब्धि होती है उसकी उपलब्धि इसलिए भी कहा आगे सत्यम कहा उस आत्मा को सत्य शब्द से कहा तदेव परमार्थ स्वाभाव स्वाभाव्या हाँ। परमार्थ स्वभाव है उसका वास्तविक स्वरूप है वो। इसलिए वो सत्य है अक्षरम अक्षर भी कहा उस आत्मा को क्यों अक्षरा अक्षतत्वाद अक्षर से तीन हेतु देते हैं अक्षर शब्द के लिए अक्षरा क्षर नहीं होता मान अवय अन्य भाव नहीं होगा जैसे शरीर क्षर हो जाएगा एक दिन कहीं हाथ गिरेगा कहीं पैर गिरेगा इसकी चित्रिति गिरेगा आत्मा ऐसा नहीं होता अक्षरा अथवा अक्षय घाव नहीं लगता उसमें शरीर क्षत होता है घाव बन जाता है इसमें क्षत है क्यों भाए भाए उसमें क्या होगा इसलिए भी अक्षत घर चौथा होगा कभी भी अस्ति मान जायते क्रिया नहीं लगती क्यों पैदा ही नहीं होता तो क्षय कहां से होगा विनाश भी नहीं ये तीन हेतु दिया अक्षर शब्द के लिए अक्षरणार्थ अक्षय तत्वाद अक्षय में पृष्टीकरण कर दें किसकी वेद इसको जिससे जानता जिस विद्या से ऐसे आत्म तत्व को शिष्य जानता हो ऐसे विद्या को उपदेश करे गुरु शिष्य को क्यों संसार से विरक्त है संसार के भोग चाहता नहीं है संसार के भोग देने वाला कर्म छोड़ के आया हुआ है तो ऐसे विद्या से विद्या को उपदेश करे जिससे उस अवसर तत्व को जानता हो का भी ताम ब्रह्म विद्या तत्व यथावत तो तो जैसा बोलना चाहिए वैसा बोले छिपाए ने उस शिष्य के साथ गुरु गुरु भी ऐसा कहा तत्व तो मैंने यथावत प्रभात माने प्रभु या उपदेश करे शिष्य को उपदेश करे आचार्य से आप ही अयम नियम आचार्य के लिए नियम है ये अगर योग्य शिष्य सामने आए तो उसको उपदेश देना चाहिए अयोग्य हो तो नहीं योग्य व्यक्ति हो सामने तो उपदेश देना चाहिए यदि जानकारी आपके पास है तो योग्य व्यक्ति आया तो उसको जानकारी देना अपना कर्तव्य होता है देखा आचार्य श्याम नियम है ये नियम है आचार्य के लिए भी यह न्याय प्राप्त न्याय से आया हुआ है जो व्यक्ति युक्ति से न्याय मान युक्ति संगत होकर आया जैसे आना चाहिए उस तरह से आया अन्यायपूर्वक आएगा तो नहीं बोलना चाहिए नापृष्टम कश्यचित गुरुआत नचार न्याय न पृछत जान नान मेधा भी मूढ़व लोग ऐसा कहा कैसे नापृष्टम कश्यचित बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है क्यों फालतू बोलना है वो सुनता कि नहीं सुनता ना, ना। बिना पूछे बोलना नहीं चाहिए न न चाहता अन्यायूर्वक पूछ रहा हो वहां भी उत्तर नहीं देना चाहिए यानी परीक्षा लेने की दृष्टि से पूछ रहा हो वो चुप रहना चाहिए जानन अभी मेरा भी मूड अवध जानता हो अभी बुद्धिमान है ख होता है कुछ नहीं जानता पागल जैसा होकर के घूमे अगर बचना है तो जानकार बनेगा तो बच परेशान करेंगे जानकार न बने जानकारी होनी चाहिए किंतु जानकार दिखा नहीं जानकारी दिखा नहीं मूडवत लोक महा चरे करके चले ऐसा कहा यह बोलना चाहते हैं आचार्य से आप अहम नियम है आचार्य के लिए एक नियम है क्या नियम है यदि न्याय प्राप्त शिष्य शिष्य निस्तारण तो माने न्याय से आया हुआ न्याय से प्राप्त है शिष्य विधि पूर्वक आया है वास्तव में संसार से विरक्त है और शरणागति की पुत्रा के आया हुआ है बाबा के पार होने से इच्छा से आया हुआ है इसे शिष्य को उद्धार करना निस्तार संसार महोदय से पार करना संसार सागर से पार करना ये तो गुरु का भी काम है पार करना माने उपदेश के माध्यम से पार करना ये कहा अविद्या बहोदय जो अविद्या रूपी महान उदी समुद्र है इसे पार करना शिष्य को पार कर देना सद उपदेश दे करके पार करना गुरु उपदेश ही दे सकते हैं बाकी करना तो स्वयं को पड़ेगा करना स्वयं को पड़ेगा कार्य जो भी हो वो केवल एक रास्ता बता देते हैं उस रास्ते में चलने से काम बनता है ये कहा ठीक ये जो अक, अक्षरम शब्द अर्थ किया था अक्षरणार्थ अक्षय तत्वाद से तीन हेतु दिया हुआ है उसको अक्षर क्यों कहा अक्षरणार्थ एक हेतु दूसरा अक्षय अक्षय तीसरा हेतु अक्षयात् ऐसा कहा था उसके तीनों का अर्थ करते हैं अक्षरणार्थ माने अवय अन्यथा भाव लक्षण परिणाम शून्यवाद अवयव को अन्यथा हो जाना पहले कुछ और था कुछ और बन जाना तत्त अवयव का ऐसा परिणाम नहीं होता जिसने उसको अक्षरण बोला अक्षर शब्द का एक अर्थ किया है दूसरा अक्षय तत्वाद और अक्ष... अक्षयत्वाद का अर्थ किया अक्ष जो शरीर हो, होगा शरीर वाला होगा उसमें घाव लगेगा क्षत होगा कटेगा जलेगा कुछ होगा कि तो उसमें शरीर नहीं अशरीरत्वाद कहा और अक्षयत्वाद का अर्थ कहते विकार सुनवाद कोई भी विकृति नहीं होती उसमें क्या आत्मा तो ऐसे आत्मा का उपदेश करना गुरु का भी कर्तव्य होता है न्याय पूर्वक आया हुआ शिष्य के लिए ऐसा बताए <coughs> अब आगे उपदेश प्रारंभ करेंगे यही रखते हैं समय हो गया है फिर करेंगे। आगे आत्म, आत्म का आत्म ज्ञान का उपदेश प्रार्भ करें गुरु के से ऐसा होगा समय हो गया है यही रखेंगे ओम भद्रम करणे भी श्रोया मेवा भद्रम पश्यमाक्ष स्थिर सुशस्तम दीर्घसे देव जलायु शांति शांति